श्री श्री राम कथा श्रीरामकथामृत श्री श्री राम कथा श्रीरामकृष्णकमृते उल्लिखिता नाम जान नाम पिचय बलराम पिता राधा मोहन वसु अयम अतिष्ठावा वैष्णव आसीता अतिक काल काबाबूकुंजे एकाक निवसती स्म श्री श्री राधा सेवाया, तथा अवसर काले भक्ति भक्तिग्रंथ पठन वैष्णवसेवाया चला कालाति पा, काला पातम करोतिस्म। कोठारे अवस्थन काले जीवन यापयति स्म श्रीरामकृष्ण कृपया शांतिमिगम्य बलराम तरह धर्मप्राण पितर श्री प्रभोसाध्यम आनयत तदनतर राधामोहन वसु बहुवार श्रीरामकृष्ण दर्शनलाभन जीवन कृता अकोत्था भगवदर्शनकते व्याकता धर्मजीवने उदारदृष्टि प्रचार से प्रेरणा लेभे बाबूराम बाबूराम घोष स्वामी प्रेमंद हुगली मंडलात पाति आटपुरग्रा मातुलाल जन्म पिता आटपुर निवासी तारापदघोस माता मतंगनीदेवी बाबूराम पिवर्तनी जीवने श्रीरामकृष्णस स्वामी प्रेमानंदना पचिता श्री श्रीरामकृष्णोक्सुटु ईश्वरकोटिकसु सतम कलिकतायन कालेध्यायीनाखाड़चंद्रकोशे परवर्तनी काले स्वामी ब्रह्मानंद सह दक्षिणेश्वर गथमतः श्रीरामकृष्ण साक्षात्तवा श्रीरामकृष्ण त्द बाबूराम आत्मीयत स्वीकृत स बाबूराम प्रति सब व्यय व्यथ बाबूराम से अस्थि अपि अभी शुद्ध स्म भक््रवर से बलराम वसोह पत्नी कृष्णभा दीवी बाबूराम से ज्येष्ठा भगनी परम भक्तिमतीदेवी श्रीरामकृष्ण एवत्रम अयाचत कियन मतम अवैध भाव अनाश्रि साक्षण सौभाग्यधीया पुत्र श्री प्रभोचरनेपर्पयास दक्षिणेशरे श्याम्पुकुरे तथा काशीपुरे बाबुरामो नानाभावैः श्रीप्रभोसेवां चकार श्रीरामकृष्णस्य भावधारायाः प्रचारार्थं स त्रीकृत्वः पूर्वभङ्गगमनं चक्रे प्रतिवारम् एव तत्र बहुभक्तेषु प्रभूतोद्दीपनस्य सञ्चारः अभूत् स्वामिना ब्रह्मानन्देन सह देवोभोग्रामे नागमहाशयस्य गृहं गत्वा भावावेगेन नागप्राङ्गणे विलोटनम् अकरोत् स्वामी प्रेमंद आसीद मठ से साधु ब्रह्मचारी नाम तथा भक्ता जननी इव नाना नाशत सगता सर्वान्ेलुर्म से तत्कालीन विविध प्राकूल्य सती अठालादीना प्रसाद विचित तचेषाया बेलूर्म शास्त्र चतुष्पाठी स्थापता श्री श्रीमातर प्रति स्वामी प्रेमंद सेशेषक्ति आसा अष्टादाधन विंशतिशत ख्रीष्टवर्ष से जुलाई मस से मंगलवासरे अपरा सपादचतवादन सलराम मंदर स तनु त्याज विजय विजयकृष्णगोस्वामी शांतिपुर विख्याते अद्वैतवंशे जन्म पिता आनन्द चंद्र आनंदचंद्रगोस्वामी बाल्याभतिवराग परिलक्षि वेदाताध्ययनाथ संस्कृत महाविद्याल प्रवेश लब्धवा छात्रावस्था ब्राह्मति आकृष्टो महर्षिदेव्रनाथ ठाकुर ब्राह्मे दीक्षि अभूत अनत केशवच्रसनिध्यम प्रसारगत तथा पर काले ब्राह्म आचार्यपे केशवचंद्रस किचि किंचितिद्द किंचित आचरण स न समयती स्म यद्य स निराकार ईश्वर प्रति अनुरागी आसत तथा गयाँ कस्िद योगिनो दीक्षाग्रहण तथा यौगि साधन प्रक्रियादे अभ्यास कर्म प्रवर्त मतभेदा षशीतराष्टा दशतमें खृष्टवर्षे सप्ताश्युत्राष्टादशतमें ख्रीष्टवर्षे या ब्राह्म त्याज तथा सनातन हिंदुधर्मे प्रत्यार्तन चकार ढाकायाँ तत्ति कस्न आश्रम अधुना परिवर्तने काले बहुजना वैष्णव मंत्रेण दीक्षित दीक्षिता अकोत् अपरापर ब्र ब्राह्मणेताव श्रीरामकृष्णन आकृष्ट सन स बहुवार दक्षिणेशरे गाता श्रीरामकृष्ण प्रति तस्ध अगाध, अगाध्रद्धा परचय प्राप्य विजयकृष्णन श्रीरामकृष्ण मध्ये तेन संपूर्णतया ते भगवान भाव प्रकाश रामकृष्ण देवस्य अहेतुक प्रीति प्रभाजीव परिवर्तनम समागतम, अंतिम जीवने सपुरी सा धाने साधन भजनो नियुक्त सन् एक शिष्य निर्माणम चकार नवनुतराष्टादतमें ख्रीष्टवर्षे अत्रेहत्यागतवा विजयश्वश्रु श्रीरामकृष्णुरागिणी भक्ता रामचंद्र महोदय से भक्तिमती सहधर्मिणी सा दक्षिणेशरे तथा ब्राह्मे ते प्रभु साक्षात्ति स्म श्री प्रभो पूत संगलाभत तथा तदीयनाधोपदेश्रवणत स सा श्रीरामकृष्णेण सामसक्ता अभूत आजीवन साभो विशेषागिणी भक्ता आसा अभिनेता प्रकृतम नाम भोलानाथ वसु प्रख्याशिली विद्यासुंदरनाटक विद्याचरितान स विद्या, विद्या, विद्या लेभे श्री प्रभु एक दक्षिणेशरे विद्यासुंदरयात्राभन विद्याचर तस्न दृष्टि आनंद अभूत तथा तम ईश्वरलाभा साधनाथ प्रोत्साहित विनोद विनोद विहारी सोम महेंद्रनाथगुप्त छात्र मित्रु स पदम विनोदनाम पचित आसी चुश्युत्तराष्टादतमें सततमे वर्षे पठ दशा श्रीरामकृष्णे साक्षात्तवा पिवर्तने काले गिरीश्चंद्रघोष नाटक अभिनय कौती स्म तथा संगदोषा मद्यपायी बभूव एक रंगालय प्रत्यावर्तन मगे रात्रो मातृगृह अभी स श्री श्रीमातर उद्देश्य एक गान गीता तैयार लता कियतर स रोगाक्रांत सन्चिकित्ल प्रवेश तथा देहत्यागम मृत्यो प्रा श्रीम कथित रामकृष्णकथमृता पाठ कृत्मान तस्य तस् चरमाच्छा परिपालिता अभूत तथा स श्रीरामकृष्णनायन अतिमें श्वास त्याजनी कलिकता प्रसिद्धा मंचानेत्री गिरीशंद्रघोष आसीद विनोद्याट्यगुर पंचशक्ुतरा पंचसुतराष्टसतम ख्रृष्टवर्षे ग्रेट न्याशनाल थीएटार संप्रद भारतभ्रमणचक्रे सप्तराष्टादतमे ख्रृष्टवर्षे गिरीश्चंद्रघोषन न्यास नाल संप्रदाय न्यासनाल थीएटार संप्रदरीशंद्रह शिक्षया तथा स्वीय प्रतिभा विनोदनी श्रेष्ठ मंचानेतृत् प्रसिद्धा अभूता तस्या निस्वाकर्मण फलत स्टार थ थी थीएटा प्रतिष्ठा संभव स्म स्कर्मण अविचारतः तथा नानाकारणतः सा षडशीत्युत्तराष्टादशतमे ख्रिष्टवर्षे अभिनयजीवनतः अवसरग्रहणं कृतवती तद्रचितग्रन्थेषु वासना काव्यग्रन्थः कनक ओ नलिनी कथाकाव्यम् अमार् अभिनेत्री जीवन इति उल्लेखार्हाः चुशीरा चीतुतर अठाद शतम ख्री वर्ष सेबर मसल से एक अहनी विनोद प्रथमतः साक्षात्तवती तिने गिरीश्चंद्र से चैतन्यलीलानाटक चैतन्यदेचर विनोद आसा दृष्टि श्रीरामकृष्ण अभूत अभूत तथा विनोद आशीर्वाद दद परिवर्तनी काले परवर्तने रामकृष्णो विनोद्या अभता अभिनीत, अभता प्रहलाद चरित चरित दक्ष ध्रुवचरित्रृश्केतु इत्यादी नाटका अवलोकित विनोदिन्य अभिनय प्रशंसा कृत श्री प्रभो अस्वस्थताशम्य व्याकचि विनोदी काली पदोष से सहाय कूरोपीयपुरुषम स्वीकृत श्यावाट्याम साक्षात्तवती श्री श्री प्रभु अभी विशेषेण प्रीता अभूत तथा आशीर्वाद दद विन सरकार हुगली मंडल कॉन्नगर निवासी संभ्र जन पंचा सततमे पंचाशीतुतरअाद शतमें खिष्टवर्षे श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वरे जन्मोत्सव सथमतः साक्षात्तवा तदिने श्री प्रभु आप्यायनम कृतवान विश्वं भरस्य बालिका कन्या श्रीरामकृष्ण से स्नेहधनिया षड सप्तिया बालाकदा बाल बलराम मंदर रथयात्रा निवृत्तीकृत अनया बिकया श्री प्रभो पादस्पर्श कर नमस्कार श्री प्रभु अभी नतमस्तक सन् तस् नमस्कार विज्ञातवा एक तनमें श्री प्रभुस्नेहवशन एक बालिकाए कलुजागान श्रावित आनंद निवेदित विश्वासमोदय अंबिच्वास खड़गह से संभ्रात धन से भूस्वामीनो दुत्र श्री श्रीमा श्या सहचरिया मातु, मातु भर्ता बलराम बसो आत्मीय निजकर्मदोषा निस्व तथा हृतगौरव अभूत अंबिकाचर बलराम मंदरे श्रीरामकृष्ण दर्शन लेभे विष्णु अरियादह निवासी तरुणो भक्ता तथा विद्यालय से छात्र श्री प्रभो पूतसलाभा प्रायस एव दक्षिणेशरम आयाति स्म संसार विष्णु विष्णु पश्चिम प्रदेशसु आत्मीय सवस्थान निर्जने ध्यात स्म तथा नाविधम ईश्वरीप साक्षात्को स्म अन उदासीन बालाकक्न कंठे छूर्चाल आत्मननेते प्रभु अवदत मन अतिम जन्म पूर्वजन्मने बहुत कर्म कर आसत अवशिष्ट आसी तन्मात्र मने अस्म जन्म णि सम्पन्नम्